आज अट्ठाईस फरवरी सन उन्नीस सौ हम हिंदी रंगमंच के सुप्रसिद्ध निर्देशक अभिनेता श्री एम के रैना से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइट चल जी रैना नाट्य शोध संस्थान के काम की जानकारी थोड़ी बहुत तो तुमको है है ना आगा। आगा। तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का काम हम लोग कर रहे हैं उसी के सिलसिले में आज ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी करना चाहते हैं इस रिकॉर्डिंग में हम लोगों का मूल उद्देश्य यही है कि तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ख़ुद तुमसे पा सकें वैसे इसका एक डिसएडवांटेज होता है आदमी अपने काम की क्वालिटी का बहुत बार सही असमेंट नहीं कर पाता है वो काम दूसरों का है वो क्रिटिक्स का है वो करते रहेंगे हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र हो सके वैसे तुमको फॉर्म मैंने भेजा होगा कभी नहीं भेजा भी था भेजा भी था तो वो फॉर्म तो भर करके तुमको देना ही पड़ेगा इसलिए कि जो फैक्ट्स फिगर्स उसमें मांगे हैं वो हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आए तो हम जानना चाहेंगे तुम्हारे बारे में तुम्हारा जन्म कब हुआ कहाँ हुआ शुरू वहाँ से करना है और बचपन के इन परिस्थितियों में बेचा और कैसे तुम थिएटर की ओर आए फिर उसके बाद आगे की बातें जो कर लेंगे जन्म तो श्रीहर में हुआ अच्छा जहाँ तक मेरी माँ का कहना है शायद मैं 10 बजे से वो पैदा हुआ था अच्छा, <laughs> में, अच्छा। 48 में। 48 महीना, महीना जुलाई 24 जुलाई 24 अच्छा और उसके बाद वही सारा बचपन बीता ग्रेजुएशन तक तो वही गए यहाँ तक कि जब तक कॉलेज नहीं गए तब तक, तक ट्रेन नहीं देखी थी अच्छा अच्छा क्यों तो श्रीनगर में तो वैसे ट्रेन है नहीं और जम्मू में भी नहीं तब थी पठानकोट जाना पड़ता था तो अगर जम्मू भी जाते तो ट्रेन नहीं देती तो लेकिन जितना भी वहाँ हमारा बचपन बीता है दादी के साथ नानी के साथ और हमारे कुछ घर में जो काम करते थे आदमी नौकर एक था हमारा जो हमें बैलट सुनाता था गाके सुनाता था या कहानियाँ सुनाते थे कश्मीरी में कश्मीरी में और काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि बिल्कुल वो कंजर्वेटिव नहीं बट एक ट्रेडिशनल फैमिली क्योंकि ऑलमोस्ट एक जब मैं पैदा हुआ तो जॉइंट uh, फैमिली ही थी क्योंकि चाचा लोग अलग घर तो बनाए थे लेकिन घर एक आंगन में ही थे बहुत बड़ा आंगन था हम लोगों का अच्छा अच्छा तो अभी भी है उसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ जिसमें हम लोग खुद ही अपनी सब्जी खेती कर खेती नहीं करते सब्जी बनाते हैं पेड़ लगाते हैं अच्छा तो सुबह सारे बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सब बाप लोग सभी और सब काम करते रहते थे mm -hmm. और फिर स्कूल जाना सभी काम करने अपने अपने जाते लेकिन हमारा खानदान अच्छा, जो है वो प्रोफेशनल्स का है वो डेंटिस्ट है मेरे चाचा वो भी डेंटिस्ट है दूसरे वो भी डेंटिस्ट का मॉपटेशन है अच्छा, और मतलब मोनोपली जैसी है हाँ. इसके बाद जो बच्चों की जनरेशन में प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर्स ये किस्म का है ठीक है तो और जहाँ तक कि सौंदर्य का है वहाँ तो कहने की बात कह है, नहीं है और उसका कारण यह भी कि हमें यह भी नहीं पता है कि हमने स्विमिंग कब सीखी अच्छा कि सुबह जाते नदी पे इस तरह के नहीं जाते तो घर पर पानी फेंका जाता नदी पे ना क्या हालाँकि काफ़ी लोग तो डरते हैं कि रनिंग वाटर सीख उसमें हाँ। बहुत डर भी होता है और जूहें बढ़ते गए बाद में हम लोग खुद ही झील डल जो वहाँ का है बहुत नज़दीक है हमारे घर के बाइसिकल्स पर जाना स्विमिंग करना और दिन भर काफ़ी कुछ ट्रैकिंग एडवेंचरिंग एक काफ़ी चीज़ें हमारे चलती रहती थी वहाँ सासा पढ़ाई भी और जो हमारा स्कूल था वहाँ जो हमारे प्रिंसिपल हैं अभी भी वो एक बहुत ही विद्वान आदमी हैं ना हम शायद सुनाओगे अपने दीनानाथ नादिन अच्छा। बहुत ही मशहूर पोइट हैं इनफैक्ट अब तो एक फोक के साथ जैसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हैं और जब हम छोटे थे तो उस ज़माने में वो चाइना गए थे और कोर्ट मौ, अच्छा। प्रेजेंट किया था और काफी कुछ पहनते थे तो वो काफी कुछ नए आइडियाज लेके आए थे और बच्चों के लिए खुद ही ओपराज दिखते थे और बहुत ही खूबसूरत तो।, तो उनके मतलब ओपरा पार्ट ऑफ दश्मीर तो कल्चर हिस्ट्री टूडे अच्छा। माल नागरा है उनका या बुम्बर एम्बर है और पोयम्स में लिखा है सारा और उसमें से एक उन्हें हमारे हम लोगों के लिए लिखा था नीकी और बदी उसमें That was the undoing of mine दैट वॉज द अन डूंग उनके लड़के को परसों ही बोला तुम्हें नहीं उन्होंने उनका वो जो ओपरा था बच्चों के लिए वो तब मैम बहुत छोटे थे मतलब कि मुझे नहीं पता तीसरी में थे और मुझे ये याद है कि उसको हम लोगों ने काफ़ी साल तक किया क्योंकि स्टेट को बहुत उसका बड़ा ये रहा कि चीफ मिनिस्टर सब बख्शी गुलाम अहमद थे तो वो जहाँ भी कुछ ऐसी कुछ फंक, नेशनल फंक्शन हो हम लोगों को बुला कराना पड़ गया अच्छा क्या नाम था तुम्हारे स्कूल का हिंदू हाई स्कूल हिंदू तो वो एक पूरा ट्रस्ट है उनके काफ़ी लल दत्त स्कूल है उनके काफ़ी स्कूल हैं वहाँ और याद है मैं कि बुलगान और क्रिस्व भी जब आए थे शायद उस वक्त भी मुझे है शायद वो थे कोई डेलीगेशन हमको एयरपोर्ट भी ले गए थे बच्चों को लेके कि आपको माला पहनानी है कश्मीरी टोपियाँ उनको डालनी है वगैरह तब भी पता नहीं उनको क्या है वो है नहीं लेकिन अभी पता चला की कि शायद किसी से मिलेगा अच्छा छुपा के रखा है किसी में अच्छा एक दो हालांकि मैंने अभी कहा भी था आप दे दीजिए मुझे मेरी वरासत है बच्चों की आपकी नहीं है बच्चे <laughs> बोले बोले कुछ नहीं एनीवे anyway, तो वहाँ से शुरू हुआ फिर वहाँ पर क्योंकि चाइल्ड एक्टर बने हम तो काफ़ी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी वहाँ उनको बच्चे की जरूरत पड़ती तो हम गुजर फिर खुद ड्रामा करना शुरू किया थोड़ा सा और फिर कॉलेज में किया कॉलेज में शेक्सपियर ऑल सब सब प्लेज यू डू हिंदी प्लेज भी किए कश्मीरी प्लेज भी किए थोड़ा वहाँ का जो फ़ौर मीडिया अपना परंपरान है नाटक तो की वो बाढ़ पथर उसमें क्या कुछ क्या चीज बाथर बाढ़ से बना होगा पत्थर पत्थर पत्थर शायद बाढ़ से आया है हाँ, एक कम्युनिटी है ट्रेडिशनल परफॉर्मर्स की नहीं भाड़ तो वैसे संस्कृत का एक रूप भी है नाट्य रूप भी है जिससे भांड जो का तमाशा हमारे बनारस में तो बहुत होता वो है वो, वो, वो के ये पता नहीं मगर वो है तो उस फॉर्मे भी काम के इस बीच एक बार तब तक हम ग्रेजुएटन में पहुंचे थे तो हम लोग ने वर्ल्ड थिएटर डे बनाया सारे थिएटर मिल के वहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने जिम्मेदारियां ली थी काम ले किया था तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वो डी भी इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर स्कॉलरशिप अच्छा उस वक्त हमारे पास ये निर्णय करना था कि हमें साइंस में जाना है कि आर्ट्स में जाना है अरे हमने ग्रेजुएशन बायोलॉजी केमिस्ट्री में किया था और जबकि परंपरा ये है घर की डॉक्टर भी करना है, करना है तो हमने अपने फादर से कहा सर लुक आई नो इंटरेस्ट मेडिसिन इतने लोग आप वही करते रहेंगे तो थोड़ा सा वेरी ब्रीफ मीटिंग तो तो नहीं <laughs> <laughs> said, <laughs> so, <drum mimic> तो तो नहीं मरोगे लगता स्कॉलरशिप सो आई एम नॉट टू टेक एनी मनी फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुँचने के बाद तीन साल तो ट्रेनिंग तुम्हारी हुई पूरी अच्छा उस दौरान क्या क्या नाटक किए तुम लोगों को तो उस दौरान भी करना पड़ता तुम, था काफी लाइब्रेरी क्लासेस खाली होते थे तो उस वक्त में डायरेक्शन क्लास में घुसता था लगता था मोस्टली खाली रहता था उस टाइम डायरेक्शन लोगों के क्लासेस होते थे कॉस्ट्यूम मेक में मेकअप में मेकअप है नहीं उसमें लाइटिंग में या बाकी थेटिकल क्लासेस तो मैं उनमें बैठता था तो, तो मुझे लगता था कि वो अच्छे क्लासेस हैं <laughs> जाना चाहिए तो वहाँ पर जो नाटक हुए वो वही पीरियड था होरी हुआ था गोदान अच्छा पहला जिसमें मैंने रोल किया भोला का किया था अच्छा उसमें फर्स्ट ड्रामा स्कूल कर उसके बाद छोटे नाटक डायरेक्टर्स करते रहे और मेजर नाटक के जमाने में हमारा जैसे बिग ब्रेक थ्रू और उसमें मैं फर्स्ट ईयर में ही और भी मदर हुआ और छोटे छोटे एक्सरसाइज बहुत सारी होती थी हुँ. ये प्रैक्टिकल उन बहुत ज्यादा होता था काफी कुछ प्रैक्टिकल चलता था तो उसके बाद हम School, कुछ दिन रेपट्री में रहे कुछ दो uh, पांच महीने और बाद में रेपरी छोटी सी रेप चार पाँच लोग होते थे उसमें अलका साहब ने तो क्लास ही दिया था तुम्हें क्लास लिया करोशन का और थोड़ा बस मेजर रोल जो होते थे आई थिंक आई वु अप्रेंटिस तो फुल फ्लैश थी नहीं ये चार पाँच लोग हमको साढ़े तीन मिलते थे अच्छा तो ये तो तुम्हारा अभिनय तो तुमने स्पेशलाइज किया और हमको ऐसा लगता है कि पिछले दिनों में तुम अभिनेता से ज़्यादा डायरेक्टर हो गए तो ये कैसे फिर इस ओर कैसे ज़्यादा लगा हुआ है हमारे ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है तो बहुत महत्वपूर्ण हाँ। है ये <laughs> उसके दो कारण हैं जितने भी मैं नाटक उन दिनों यहाँ देखता था या जितने भी प्रोजेक्ट्स में वो लिखता था यहाँ मॉडर्न इंडियन ड्रामा में वैश्टन ड्रामा मुझे कभी कोई प्ले इंटरप्रटेशन वाइज सेटिसफाई करता ही नहीं था वो बहुत सक्सेसफुल होते थे लेकिन मुझे हर बार लगता था कि इंटरप्रटेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द प्रोडक्शन और हर बार लगता था कि ये अगर इस तरह से करते तो यू नो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्ले ये है इसका गलत दिस इंटरप्रट सेंटीमेंटली दिस इज इज वेरी वेरी मैन ऑम रिलेशनशिप को ही उबारा गया ज़्यादा और अंडर करंट सोशल कंडीशन में ज़्यादा एफ नहीं दिया गया तो उस वक्त मुझे तब मैं ड्राइपट्री में था तो मैंने एक छोटा सा प्ले किया था उसका नाम था संध्या बीती कश्मीर के एक राइटर है मोतीलाल केमू प्ले राइटर है उनके उनका था तो मैंने नसीर था स्कूल में जसपाल एक लड़का था एक जो थे तीन लोग थे ये क्वाइटली हम लोग शाम को करते थे बट तो सैटरडे को हमने कह सर हम मैक्यू पीस अब टाइम दीजिए सैटरडे हाफ होता है आई वॉन्ट वी वॉन्ट टू शो दिथे तो उन्होंने ठीक है तो स्टूडियो थिएटर में हम लोगों ने हमने प्ले सर जर्क जैसा काफी फ्रेश था uh, नहीं तुमने ये बहुत बड़ी बात कही देखो वैसे तो हम तो ये मान करके चलते हैं कि ये आम लीकनेस हम लोगों में होती है हम में से ज़्यादातर लोगों में कोई भी कि दूसरों का किए हुए काम में कुछ न कुछ कमी दोष अपने को देखते रहते क्योंकि naturally यदि हम बहुत strongly feel करते हैं तो हमारा अपना एक concept होगा ही उसके अनुसार चीज़ नहीं होती तो तुमने ये जो अनुभव किया और ज़्यादातर चीज़ों के बारे में तुमको ये लगता था कि ये इंटरप्रटेशन ठीक नहीं हुआ और एक बात और जो तुमने कही कि सोशल आस्पेक्ट इसका जो है तो क्या आमतौर तो पर तुम जब नाटक करते हो तो उसके जो अंडर करेंट्स हैं या उसके हर अपने नाटक का एक सोशल एस्पेक्ट को तुम सामने रखने की कोशिश करते हो हर बार, है? हर बार वो करते, करते हो अब शायद यही कारण कि मैंने सेलिब्रेटेड प्ले राइट्स कभी किए नहीं मैंने कभी तेंदुलकर नहीं किया है मैंने राकेश को नहीं हाथ लगाया ना मैंने अपने क्या नाम है गिरीश काटके प्लेस को किया नहीं मगर मान लो यदि इनके प्ले करते तो तुम्हें पसंद ही नहीं है प्ले Play पसंद uh, है। है आई डोंट लाइक प्लेस। एक्सेप्टिंग कोतवाल उनका। uh, इसको थोड़ा सा कर सकोगे क्या? मुझे लगता कि ये सारे क्राफ्टेड स्मार्टली और इस इस पे पे मैंने भी हर बार यही लगा था की एक एक्सट्रीम सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है और सोशल uh, कंडीशंस जितनी भी हैं जित उनकी जितनी भी रिलेशनशिप्स है उनसे उनको अवॉइड किया जा रहा था है इन प्लेस में इसलिए मैंने अभी यह बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया एंड आई एम गोइंग टू फेस लॉट ऑफ़ वेदर कि जिस वक्त वो सेलिब्रेशन हो गई प्ले राइट्स की कि आप ये बड़े प्ले रॉइट्स हो गए मुझे लगता है वो बहुत अर्ली सेलिब्रेशन होगा विद द रिज़ल्ट आज हम उसका भुगतान भुगत बुकत रहे कि और प्लेयट्स नहीं निकल पा रहे के, के इतनी जबरदस्त सेलिब्रेशन ऑल नेशन हुई की, के तब हुई की की कि तब जब इनको वो फॉर्म फॉर्म फॉर्म बात शुरू थी एक एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में में लिख रहे हैं लेकिन हुआ क्या एक एक प्लेयर इन्होंने लिखा बस नहीं में राकेश ने तो कुछ नहीं लिखा ही वन पर्सन ठीक है नहीं तो वो आज नहीं मैंने हाँ। वो मैं मानता हूँ लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि में आ गए क्योंकि हमारे ख्याल से गिरीश को जो सबसे ज्यादा मानी शुरुआत जो है हुई तुगलक से हुई और तुगलक में जिसमें ट्रेडिशनल कहीं कुछ वो तो उनके बारे में भी आप कहेंगे तेंदुलकर के बारे में भी उनके तो खामो से हुई एंड वे अच्छा तो तुमने तो इस बीच बहुत सारे प्रोडक्शंस किया अच्छा पहले थोड़ा सा कुछ नेशनल स्कूल के बारे में तुम लोग बड़े सजग छात्र नेशनल स्कूल के बारे में रहे हो कुछ नेशनल स्कूल की वर्किंग के बारे में अलकाजी साहब के बारे में तुम कुछ बताओ मुझे लगेगा कि अलकाजी साहब एक पूरा एक ड्रामा एक स्कूल नहीं चला रहे थे एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे थे क्या जो लड़के यहाँ से निकले उनके लिए चैलेंजेस जो आएंगे वो प्रोफेशनली हैव टू हैंडल और उसके लिए जो सबसे जरूरी होता है कि एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए और आई थिंक उसमें वो बहुत जोर देते थे प्रोफेशनली बहुत सफल कहाँ हुए मैंने कम से कम शुरुआत में आई आई डोंट नो बाद में तो तो खैर तुम लोग मान लो निकले हो नहीं नहीं माने कुशलता के के से, से, आप efficiency. जब भी छोटा सा काम करे आपको चार आने भी उसमें आप एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं ये attitude, क्योंकि अगर आपको याद होगा मोस्ट ऑफ जो होता था वो बोला ढीला डाला आप लोगों का था सर ने व टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स करने कमिटेड कमिटमेंट है आपकी गेट आउट ऑफ इट और जो भी काम चाहे वो कस्टम डिपार्टमेंट हो कोई भी डिपार्टमेंट हो पर्टिकुलर नॉर्थ में हमने देखा बहुत ज़्यादा था नहीं और एक कमिटमेंट के साथ जो भी आपने करना है पूरे प्रोडक्शनली जॉब करना है आपको एंड I don't think there was was any other institution which was doing to भाई देखो सीधी बात है, लेवल पर जो काम होता है वो तो नेचुरली ढीला ढाला होती है किसी के, पास उसमें देने के लिए प्रोफेशन नहीं है उतना समय और उतना वो तो नहीं रहता था जो शिक्षा जिन्होंने पाई उनको उनकी तो पूरी तैयारी अगर आप उसको देखिए हम भी अभी एमेच्योर थियेटर ही कर रहे हैं हुँ. लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही फर्क है हमारे पास भी हमारा जो ग्रुप है दस साल से चल रहा है इट एज़ ऑल पीपल ऑफ वर्किंग शाम को ही गया ना वी हैव स्टार्ट सात बजे सुबह रिहर्स करते हैं साढ़े नौ छः बजे जाते हैं रिहर्स में ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम या चार तीन घंटे शाम को मतलब छः सात घंटे हमको मिलने चाहिए इसे इस तरह से हम लोग वर्कआउट करते हैं अपने शेड्यूल बट वो तब है कि उनमें इतना एटीट्यूड आपने दिया कि प्रोफेशनल एटीट्यूड है आपका रिहासल शेड्यूल है यू हैव टू बी देर आप यही नहीं कह सकते कि मुझे वहाँ जाना पड़ा ना यू हैव कमिटेड तो वो किस्म का चीज मुझे नहीं लगता है वॉज पॉसिबल बिफोर मैं उसकी बात कर रहा हूँ बाकी स्टिल इटमेचर एक्टिविटी हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल जो पर्टिकुलरलीज हैं वो तो है बाकी जो थिएटर है वो तो किसी तरह से अच्छा hmm. uh, तुम्हारे यहाँ जो एक्टर्स है, हैं है hmm. इतना पैसा आ रहा है Group takes the maximum share of it. That is the organizer, mm -hmm. that's the activity. Baki everybody is paid. Mostly what, what uh, a very broadly principle I'm saying. I think we just went for 15 days. We went to Mumbai. We had to restore something. So that time, if people are living without pay or DA, whatever you call it, that has to be compensated. We can't do without that. After all, hum khana lekin, chai, paani, bahad, oh, we have to feed them. We have to give them food. We have to give them water. We have to give them shelter. We have to give them a place to sleep. And maximum. अच्छा. तो even up to this limited extent you are able to माने cope with the expenses and all so that. Far, so, so far. इतना जी so far जो है. तुम क्या कर रहे हो दिन? तुम तो कुछ नहीं काम कर रहे. नहीं मैं मैं तो इनाके नहीं करता. इसलिए मुझे मतलब कि अब ये होता है कि group के साथ अगर दो production साल में team किए तो group लेतें care of that. अब उनको मैंने इन कर दिया है कि मेरे ऊपर उसके बाद नहीं करोगे यू मस्ट गोज दे गो देर कहीं सोच आई रश दट प्लेस एंड अगर मुझे एक्ट भी करना होता है ग्रुप इज हार्डली इन माई नाउ एंड आई एम्पी है वेद प्रकाश करता है अंजू करती है वानी करती है पदमा करती है देविटा करता है besides right some printing and publicity to everything they know now mm -hmm. but ye tha ki pehle 2 saal mein unko aesthetically train karna pada mm -hmm. ab din ho i am justni fikr hai nahi kharab mm -hmm. nahi karenge in fact kabhi woh mujhse achhe decision lete mm -hmm. quite honestly practical okay. decision lete okay. uh, naturally this good without saying ke nationalist school ka contribution or nationalist school ke training ke importance rahi hui hai and you accept that is yes. <coughs> achha okay. तुमने जो जो नाटक किए प्रोड्यूस डायरेक्ट किए माने और जो एक्ट किए उनमें से से कौन से तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण रहे? बड़ा। नहीं नहीं कुछ होता है नहीं, ये अजीब है क्योंकि आप आप हंसेंगी कल ही मुझे मैंने अपना एक मेरे, वही मेरा ग्रुप ही लिस्ट बना के रखा है मैंने क्या क्या देख माई वो चाहे वो मेरे है या दूसरों का, हाँ. का हाँ तो वो हमको चाहिए ना वो तुम्हारा देखर वो लिस्ट जो है दे मी यू यू हैव हैव 86 86 place. 86 place. 86 place. Really? 86 प्रोडक्शंस प्लेस प्लेस एंड एंड आई आई आई ऑलमोस्ट डाइड सेड मस्ट रिटायर रियली वेरी वेरी गुड गुड एट्टी सिक्स में कम से कम पच्चीस तीस तो फुल लेंथ प्लेज़ होंगे इसमें 40 के ज्यादा फुल लेंथ प्लेज़ ला क्लासिकल प्लेज़ काफी है उसमें यू नो बाय क्लासिकल आई मीन चाहे वो ब्रेख्त है चाहे वो भास है चाहे वो इपसन है चेक ऑफ बट हाउ कुड यू मैनेज दिस बिम्स टू ऑलमोस्ट एन एवरेज ऑफ सिक्स प्लेज़ दिस व्हाट डस हैपन एंड आई स्टॉप फ्रॉम दैट नॉट प्लीज डोंट स्टॉप no, no i i i i i i tell it. that no. mm. I I I must take a tangent completely it's a fact I stopped going for for last years years years now now to to any place outside delhi to do theatre theatre years? have years. not doing now. Outside groups, अपने ग्रुप के साथ उसके काफी कॉम्प्लिकेशन काफी है नहीं तो फिर जो तुम बाहर बराबर गए हो वो तुम मिल जाते हुए रोजे कमाने के लिए गए अच्छा आई मीन वही ढाई तीन साल से आई टू उसके दो कारण थे जब हम ग्रुप्स के साथ बाहर काम करते थे जैसे हमें काफ़ी एक बहुत अच्छा बनाया था उज्जैन में अच्छा हर साल जाते थे काम और लास्ट पे हमने दास के छह नाटक वहाँ किए एक समारोह पूरा किया विद हार्डली मतलब कि मेरे लिए रिटर्न टिकट के पैसे उन बेचारों के पास नहीं थे अच्छा बट हमें ये भी पता है वहाँ जितने भी विक्रम यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं वो जब उनने कुछ प्लेस देखे रोते रहे उनने से महाभारत के लिए जितने उनके नाटक हैं भाष के उनको था। और उनके, उनके महाभारत पांच छः नाटक है ना महाभारत की से आच्छा, जो संदर्भ है, है जैसे उर्वंग है जैसे चरित्र है कटोत्तो है कर्णभार है ये महाभारत के साथ पाँच प्लेस मगर हमें लगा कि उसके बाद एक तो तो तो वो बिचारे किस परिस्थिति में में काम करते थे मतलब तो अब एकेडमी तो इतनी बड़ी थे, थे, थे, उस सब थे। हमारे लिए फिर दूसरे साल यही होता कि मजदूरी खोद खोद के फिर नए एक्टर को बनाता और ये इट पॉइंट कश्मीर में जम्मू में पंजाब में हरियाणा में आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश दो तीन जगह भोपाल उज्जैन रायपुर हैं तो मुझे लगे फ्यूटाइल एक्सरसाइज है मैं तो मर जाऊँगा मेरी जिंदगी के तीन तीन महीने छः छः महीने सात सात महीने दर, बाहर रहना और उसका बाद में फिर अगर जाते हैं तो फिर वही जीरो से शुरू करना पड़ता है तो कोई मतलब नहीं है अच्छा ऐसा क्यों होता था जब एक ही जगह जाते थे मान लो तीन महीना तो तुम रह करके आए तो उसके बाद वो सब एक्टर्स लोग कहाँ चले जाते थे अगले साल क्यों नहीं तुम्हें मिलते दो कारण एक तो उनका अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दूसरा उनके अपने कॉन्ट्रडिक्शन ग्रुप में होते थे, जो वहाँ ग्रुप चलाते तीसरा छोटी छोटे संस्थाएं खुलना जैसे भारत भवन खुल गया तो वहाँ सारे चले गए चले गए, तो ये बड़ी वैक्यूम वाली सिचुएशनो भारत भवन तो एक भोपाल में खुला प्रदेश कहाँ थे उस ग्रुप में इस ग्रुप में और उनको चाहिए था I तो इस तरह से हर जगह इस तरह का कारण हो तो मैं मैंने लगा ये तो अच्छा है कि मैं अपने थ्रेड ग्रुप के साथ ही काम करूँ एंड फॉर मे लाइवलीहुडिंग मे बी डिट एंड एट द सेम टाइम डूइंग ऑन येल्थ एंड अदर थिंग्स इट्स नॉट फेयर टू माई सेल्फ ऑल्सो बिकॉज फाइनली होगा क्या कि हमारी क्रिएटिविटी तो सीमेंट हो जाएगी उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से है तो ये अप हो रहा मामला तुमने अनुभव किया चार पांच नाटक करके कि यू आर लेकर प्रोसिनियम और सब कुछ करने के बाद भी जब ये लगे ऐसा हो रहा है तो उसके लिए मेरे पास मेरे दोस्त मैम जिनका मैं बहुत ही ये रहता हूँ वो थिएटर से नहीं है हुँ. वो मेरा काम जो देखते हैं बहुत ही तटस्थ दृष्टि से देखते हैं कौन? तो एक है अच्छा। एक डिजाइनर है अच्छा। एक पेंटर है और इनका मेरा नाटक देखना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अच्छा। और, और मेरी पत्नी ये खतरनाक क्रिटिक है <laughs> सर, सारा और वेल क्रिटिक मतलब उनको स्टेक नहीं है ऐसा थोड़ा बहुत होगा ही मगर एक यदि दर्शक जो तुम्हारा इस्तेमाल होता है बड़ा अजीब करता रहता है ऑडिटोरियम तो। छोटा और स्टेज होगा फ, I stretched like this, no, uh, the uh, stretch karo space hmm. and then he ki, usse kya -kya hai. Mujhe lagta hai ki, that input is very good for me थिएटर वाला कोई मुझे नहीं बस दे सकता थियेटर में इंटेलेक्चुअल बैंक बहुत है अनफॉर्चुनेट है जो important to you actually to to make a statement uh, ah. even my failures are very important to me uh, all right let us क्चुअली टू मेक अ स्टेटमेंट इवन माई फेलोर्टेंट राइट लेटेस्टर वे घूम जाओ तो आई थिंक माई वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन उसको ऊपर कर लो तार जैसे मैंने गौरकी का प्ले किया था लोअर डेप्स प्रोडक्शन दिट्स वेरी वेरी आई स्टिल थिंक तो अगर मैं उसको आज भी करूँगा वो इतना ही अच्छा रहेगा मदर प्रोडक्शन मेरा जो मतलब ब्रेक का वो लोगों ने कैसे किया हाँ। था हमने तो एम्प्टी स्टेज पे किया कुछ नहीं लगाया सेट साइट तो, और कोई रशियन कॉस्ट्यूम नहीं कुछ नहीं था फिर uh, तो मुझे याद तो आएंगे नहीं क्योंकि कुछ हुआ है स्ट्रीट uh, थिएटर जो मैंने काफी कुछ किया गांव में काफी कुछ किया भांडू के साथ काम किया मैंने तुम फेलियर की बात कर रहे थे ये ये फेलियर फेलियर्स फेलियर्स नहीं नहीं नहीं तो अच्छा अच्छा कर कर कर जाओ जाओ जाओ इस बात को पूरा फिर डोइंग प्लेस बाद बादल बाबू के प्लेज किए हमने अपने बनाए एक काफ़ी सारे प्लेस वेटनाम टाइप टू बी एवरी डे ऑन स्ट्रीट वेटनाम डेज में बांग्लादेश डेज में काफ़ी कुछ फंडस इकट्ठे किए तो उस दौरान उसमें अच्छा क्योंकि मुझे हर बार लगता है कि मेरी रेलेवेंस तभी है जब मेरी रेलेवेंस समाज के साथ जुड़ी होता ये रहा है कि समाज किसी दिशा में दशा से गुजर रहा है या जा रहा है और हमारा थिएटर किसी और दशा की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं तालमेल होना चाहिए तो इसी तरह से जब हम बांग्लादेश के टाइम हों हंगामा चल रहा था तो ऐसे हमको भी उसमें आना चाहिए और फिर सामने सिर्फ बांग्लादेश के लिए प्ले नहीं किए कुछ ऐसे भी प्ले किए कि बांग्लादेश से मतलब भी नहीं था लेकिन समाज के साथ काम जुड़ता रहा उसको लेके फिर मुझे लगा कि मैं बड़ा फैशनेबल हो गया दिल्ली में दिल्ली की एक प्रॉब्लम होती नहीं मैं बड़ा एम के रैना स्ट्रीट ट्रेडर करता है जीन्स पहन के and it is dangerous i don't want to fall in traps every time i leave traps so i could it became i mean kaafi stressed thed ho raha hai aur humne baat kiya thi street thed maine ye socha ki bhai mar gaye isme to celebration ho jayega your label lag gayi cross pe khada ke photo tumhara khich ke ban ye nahi karne dena to even back interest aur kuch ye bhi tha ki apni growth bhi karni hai so prishanya mein gaye aur dheere dheere prishanya mein apne bahut extreme experiments ki guess as I mean, जैसे हमने एक प्ले किया और हम अवशेष। प्ले अबाउट एंड कॉकरोच। अच्छा। न्यूक्लियर पूरा हुआ है। सिर्फ कॉकरोच बिकॉज रेडियो और उनकी कॉन्वर्सेशन सर्चिंग व्हाट इज़ ऑल है। तुमको ये न्यूक्लियर वाला ये कुछ थोड़ा करता रहता But, है एंटी वार्ले एंटी वॉर बेस एंटी वॉर उसका कारण है उसका बचपन से मेरा काफ़ी जुड़ा है क्योंकि हमें दादी बता रही थी कि 47 में क्या हुआ था देन हर बार मैंने कंटोनमेंट्स कश्मीर में कंटोनमेंट्स देखे हैं काफ़ी कैजुअलिटीज़ देखी है वॉर टाइम पर कौनवाएँ की कौनवाएँ आ रही हैं कैजुअलिटीज़ लेके और काफ़ी कश्मीर में पंजाब में जहाँ मेरे दोस्त हैं का, काफी लोग जिनके बच्चे मारे गए हैं सो इट है आई आई थिंक डोंट नो बट मुझे लग रहा है कि hmm. इसका कहीं नहीं असर होता और, है बचपन हो, के इन सब घटनाओं का या बड़े होने पर भी. और कुछ टीन टाइप पे मैं सिर्फ वॉर फिल्म्स देखता था और फिर मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर काफी पढ़ा तो इट है एंटी वार है जो कथानको हाँ तो उसके बाद जब किताबें पढ़ी ली सेकेंड वर्ल्ड वॉक को लेकर कि कहाँ क्या हुआ एंड देन उसके बाद कुछ फिल्में भी मैंने देखी थी रैनिक रैना की फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री और फिर एक फोटो फीचर किताब थी एक वी हैव नॉट फॉर गॉटन पोलिश अच्छा मतलब उस वक्त आई रि बिलीव दिस है ह्यूमन मींस मुझे लगता है उसका काफी कुछ कभी-कभी ट्रिकर्स में माइंड अच्छा इस दृष्टि से किन-किन नाटकों का चुनाव जो तुमने किया या मान लो इसमें मैंने महत्वपूर्ण तो रहे तुम्हारे लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण उरु भंग रहता है पुराने अंधा युग रहता है अंधा युग किया है तुमने पुरानी अच्छा, किले में हल्का हिसाब के बाद अच्छा अच्छा रेपट्री के लिए उसके बाद और हम अवशेष जैसा नाटक जैसुफेलर एक अमरीकन राइटर उनका एक नाटक है वही बॉम न्यू हेवन बहुत ही बहुत क्या वही बॉम्ब न्यू हेवन न्यू हेवन एक कैंपस है ना वहाँ यूनिवर्सिटी का तो वी बॉम और हमने उसका रूपांतरण किया था नई दिल्ली पे बम्बाई अच्छा लेकिन एक मैडनेस एक जैसे बचपन बच्चे खेल रहे हैं और आप उड़ा रहे हैं शहरों को ग्लोब को बहुत ही अपसर्ड किस्म का एंटी बाप है और फिर अपना uh, हिम किया फिर इन फैक्ट अपनी हम, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि मान लो एक, -एक पर्पज से किया जा रहा है और ये एंटी वार का पर्पज तो बड़ा पर्पज है यूनिवर्सल है और आज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है तो हाउ डिड ऑडियंस टू गेट इसी ऑडियंस ने अंधा युक्त तो इंटरनेशनल ऑडियंस थी वो पंद्रह सौ इंटरनेशनल कहाँ पर किया पुराने हाँ, किस अवसर पर किया जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी अच्छा ड्रामा स्कूल को, को करना था, तो, मुझे किया था। तो उस वक्त जब किया तो उसकी स्पेनिश में फ्रेंच में सारी ये बनानी पड़ी कमेंट्री जैसी पहले बताया जाए लेके तो उसमें कम ही लोग मुझे लगा कि जिनको बेचारों को समझा बट देखा कि बहुत बड़ा खूबसूरत अच्छी तरह से आई दैट बट तक और, उसके सिवा फिर अंधा योग नहीं किया बस नहीं, वही एक प्रोडक्शन करके छोड़, छोड़ दिया।, दिया उसमें कुछ शोज उन्होंने किए क्योंकि मेरा प्रोडक्शन नहीं था जिस तरह से मैंने उसको कंसीव किया था क्योंकि उन्होंने कहा मैं पुराने किले में उसमें काफ़ी कुछ मैंने या वनिकाज का प्रयोग किया था बहुत ही पारंपरा की जितनी भी चीज़ें हो सकती थी उनका मैंने तो वो वो रिपीट क्यों नहीं हुआ फिर? जाते हाँ। हैं। हैं। हैं अपने पॉलिटिक्स होते आई से। लेकिन तक का सवाल है, ये प्ले अभी भी हमको लोग कह रहे हैं करने के लिए मतलब तो तो उसका काफी कुछ पर्टिकुलरली एजुकेटेड कम्युनिटी क्योंकि उसमें डाटा जो भी आते हैं तो आ, कितने पच्चीस तीस तो हुए पच्चीस तीस हुए मतलब बंबई भी गया कलकत्ता भी गया यूपी के गए हैं यहाँ सारे आई वगैरह ऐसे जगहों पर स्टूडेंट कम्युनिटी टीचिंग कम्युनिटी इनमें इसका काफी प्रभाव पड़ा अच्छा आमतौर पर एक नाटक के कितने शो या मैक्सिमम कितने शो हुए हैं किसी नाटक के तुम्हारे या किस नाटक के हुए हैं हमारा एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है कि हाँ। हम लोग नाटक कम क्या करेंगे लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा क्या करेंगे जिसे कबीरा एटी में शुरू हुआ अभी चल रहा है। ठीक। सो नाउ काउंट हैज बीन लॉस्ट के अच्छा। कितने किया गया। वो रखना चाहिए था कितना शो है लेकिन सौ से ऊपर कब के हुए अच्छा। लेकिन वो सौ से ऊपर भी शो जो हैं, उसमें से एक बार हमको ऑडियंस मिली है बीस पच्चीस हजार की पंद्रह हजार की दस हजार रामलीला रामलीला मैदान में क्या एक विश्व मानव धर्म सम्मेलन कुछ हो रहा था अच्छा वहाँ पर किया रामपुर में किया पूरे ओपन पंडाल में कम से पंद्रह में सारा शहर ही वहाँ था बनारस में किया यूनिवर्सिटी में तो हम वहाँ किया जयपुर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम का ओपन एयर है अगर आपने देखा होगा तो पांच हजार बैठते हैं अच्छा, वो गए भी तो फैमिली उस पर गए तो थिएटर वगैरह देखना नहीं तो वो बहुत बड़ा थिएटर है उस हिसाब से मुझे लगता है कम से कम दो ढाई लाख लोगों ने देखा है अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोडक्शन है अच्छा उस तरह से उसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है वो इसलिए भी हमने जो आपको रोल एंड फोल की बात की थी वो उसका कारण ये था इस सब करने के बाद मुझे याद है हम एक दिन जब और हम हम हम कर रहे थे हमारे कोई 30-40 लोग नाटक देख रहे थे तो हम बहुत डिस्टर्ब हो गए कि हमने बड़ी कमिटमेंट के साथ नाटक को किया था और एक दोस्त भी मेरा आया तो उसने कहा कि क्यों तो हमें इतना दुखी करता है हंसाता कभी नहीं तो नाटक नाटक ब्रेन खा जाते हैं आदमी का हम बट उसके उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा एक एलिमेंट रख लग अपने लिए लगा कि इससे रेलेवेंट है तो मैं घर वापस आऊँगा क्यों हमारा नाटक कम लोग देखते हैं और मुझे याद है मैं अंजू पत्नी के साथ अंजू के साथ जा रहा था तो मैं उनसे कहा कुछ नहीं गड़बड़ है हमारा अगर हमें लगता कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कमिटेड काम करें और रेलीवेंट करें तो ज़्यादा लोग देखने चाहिए या ऐसे करें जो कि उनको समझ नहीं आता कहीं तो हमें भी गड़बड़ है तो उस चीज़ को समझने के लिए Role and fold design, accessible to the audience. Devices have to be developed, that maximum audience has to understand my work. ये नहीं माय हाई फ्लोन ड्रिप छोड़ना है. तो कबीरा, स्ट्रीट थिएटर, मदर का नया प्रोडक्शन विदाउट इस ऑल इन दैट जाने. विद द रिजल्ट मदर भी हमारे पास सब प्लेस रेडी है. हमें कोई कल कह दे हम चार रंग उठा के छेप ले के आ सकते हैं ये एक किस्म का हमने बाद में डिज़ाइन डेवलप किया है इंटरप्रिटेशन के डेवलप कम्युनिकेशन के डेवलप भी विद्या हमारे नाटक अभी शायद कलकत्ता फिर जाए अच्छा। कोई की, कोई साहब आए थे मैं वो जो नया थिएटर वहाँ बनाए सागर संस्कृति सागर बिरला, बिरला वही सागर सागर सागर। संस्कृति तो संस्कृति सागर कुछ आ, कुछ ना, ना। संस्कृति तो या तो, तो तो तो आए थे कहा आपको नाटक बहुत बड़ा फॉर्म हमने दिनेश ठाकुर हमने उसको लाया क्या है जिंदगी में मुस्लिम लड़का शफी ईमानदार को लाया तो आपके नाटकों का रिस्पॉन्स हमने सुना बम्बे में अच्छा नहीं रहा अच्छा <laughs> तो तो फिर आए क्यों नहीं नहीं फिर मैं, मैंने मैंने मैंने सीधे मैं, मैं कहा आपने बहुत सही कहा वहाँ भी नहीं रहेगा अगर आप बुलाएंगे मेरे नाटक ना शफी इमदार के ना उसके मेरे नाटक बहुत समझ के नाटक हैं आई कैन की ब्लॉक बास्टर सो देट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मै माई थिएटर इज सीरियस बिजनेस and if you can't, don't forget about. नहीं हमारे पास वैसे ऑडियंस है हमारा ये हमारा अगर सेल्स मैन पॉइंट ऑफ व्यू मे बीट प्रपोजिशन थियेटर वो है आपका कोई उद्देश्य उस कार्यक्रम का मे बी वी कैन है उस तरह से नाटक देखें काफी कुछ मुझे लगता है एक और अवशेष मेरे लिए तो सक्सेसफुल था लेकिन पब्लिक के लिए फ्लॉप था बट मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज रही है इस तरह से मैं फ्लॉप्स को भी अपने बहुत नहीं हम तुम्हारी दृष्टि से ही जानना चाह रहे हैं कि तुम किन प्रोडक्शन को तुम महत्व दोगे या तुम्हारी दृष्टि से वो महत्वपूर्ण रहे हुए हैं अब यदि ऐसी प्रोडक्शन किए हैं तो स्वाभाविक है कि सब तो नहीं उस स्तर तक पहुँच पाते या अपने आप को उतना संतुष्ट देते हैं। संतुष्ट तो मुझे लिए कर, मुझे अभी ग्रोथ रहता है। ग्रोथ रहता है, अच्छा? स, समय के साथ देखा है ना प्लेट तो मतलब उसमें कभी हरे झंडे नहीं देखे थे आपने अब हरे झंडे आते हैं तो हिस्टोरिकली इस्लाम की फंडामेंटलिज्म की जो ढंडे चढ़ रहे हैं मुझे जिसका इम्पैक्ट व्यक्तिगत जिंदगी पड़ता है अच्छा तो इस तरह की कभी कुछ जैसे मुझे अभी भी लग रहा है की थिएटर में नहीं कर पा रहा बड़ा मन कर रहा है वो करने के लिए रिचुअलिस्ट के अगेंस्ट थे कभी तो क्योंकि जो मतलब क्या बहुत ही उस आडम्बर में रहते हैं रिचुअल रिलीज के तो हमने सोचा था कि हम लोग वो एक आदमी को लाएंगे जो वो पेट्रोल मुंह से फेंक के आग डालता है ना जब वो जुलूस निकलता है जहाँ जहाँ ट्राई कर देंगे भैया थिएटर जलेगा हमारा यहाँ नहीं करो तो हमने सोचा चलो इसको हम ओपिनियर थिएटर में कर सकते हैं तो यहाँ ओपिनियर करेंगे वहाँ करा तो इस तरह से आई थिंक ग्रोथ यही है कि अगर बी डिफरेंटली डिफरेंटली हिस्टोरिकली समय बदलता है आप हम लिए करते हैं नाटक अपने लोगों के लिए करते हैं आज के समय के लिए करते हैं सो परसेप्शंस शुड बी अच्छा हमको एक बात बताओ तुमने पिछली बार कभी बातचीत के दौरान में कहा था कि कहत कबीरा सॉरी कबीरा खड़ा बाजार में तो इसमें भीष्मी के साथ तुमने बहुत काम किया था hmm. और ए, काफी ए, परिवर्तन मूल स्क्रिप्ट में किया था ना हाउस पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ये समस्या बराबर आती है कि नाटककार निर्देशक एक साथ मिलकर के काम करें तो इसके परिणाम संतोषजनक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते नाटककार को संतोष हो सकता है डायरेक्टर यदि अपनी मर्जी के अनुसार घुमा तो तो दिलाग कि, कि प्रेशर मैंने यही एक चीज हो रही है एक तक पहुंच गई है तो उसको आप काटो कैसे बीच में छोड़ो कैसे तो क्या कैसे हाउ डिड यू वर्क ऑलिसक्ट हमारी लेवल जो जी के साथ हमारा रिलेशन भी हम लोगों ने उनका भी किया। तुमने कुछ म्यूजिक वगैरह मैंने पढ़ा और उसमें मुझे लगा कि आ, ये ठीक है लेकिन ठीक नहीं है स्क्रिप्ट लेकिन अच्छा करना है इस प्ले का क्योंकि कभी एक, तो बिफोर बीज एम से मिला मैंने तीन महीने कबीर का अध्ययन चालू किया क्योंकि hmm. मैं लगा अगर मैं अनपढ़ की तरह गया तो ये तो बदतमीजी की हद है hmm. सिर्फ मैं ड्रामा की बात करूँ बट आई नो सब्जेक्ट तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च थी पढ़ी hmm. जे में हमारे एक दोस्त थे उसके पी एच डी थीसेस पढ़ी मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने जयरस वो पढ़ा बांग्लादेश से एक स्कॉलर है उन्होंने कबीर पे किताब लिखी अच्छा उसको पढ़ा वेरी बुक और आम बातें और काफ़ी कुछ लोगों ने आर्टिकल से फाइनली कबीर पढ़ना शुरू किए कबीर बानी ले आई मैं असली अब कबीर पढ़ पढ़ते तो काफ़ी समझ नहीं आ रहा था कि भाषा शब्द दोस्तों से बोला ये क्या मतलब बता दो ये इसके ये किस प्रदेश की शब्द का एक प्रयोग हुआ है Anyway, quite a bit. फिर कबीर के भजन सुने ट्रेडिशनल से लेकर जो एक तारे पे बनारस में गाते हैं छोटे तो मिले मुझे और अब तो कुमार गंधर गा रहे हैं अच्छा अच्छा सब और मुझे लगा कि कबीर तो म्यूजिक के बगैर करना नहीं चाहिए इसकी एक मतलब को भजन से कबीर के अच्छा मूल स्क्रिप्ट में भजन नहीं थे थोड़े थोड़े पद थे, हाँ। अच्छा। थे लेकिन कुछ म्यूजिकल नहीं था कहीं नहीं था लेकिन मैं डरता था विषम जी से कहूँ कैसे कहूँ कैसे कहुं, कैसे कहू मैंने, मैंने कहा अच्छा एक चीज़ करते हैं ये सारा म्यूजिक मेरे घर पे था तो मैंने कहाषम जी तो को खाने पर बुला देते हैं कहते हमारे आइए ऐसे खाना खाइए जान पहचान भी ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड हीड नो तो मैंने कभी सुनिए हमारे घर में आने कहा अच्छा आ जाता था आगे तो मैंने बातें खाना भी शुरू हो तो मतलब मैंने ये म्यूज़िक चालू किया फिर कभी